श्री माँ शारदा देवी चिर सधवा श्री माता जी तथा त्यागी शिष्यों के हाथ में युग धर्म प्रवर्तन का गुरुद्वायित्व लीला संवरणोन्मुख देव मानव श्री रामकृष्ण का रोग से जीर्ण शरीर काशीपुर के उद्यान में क्रमशः और भी दुर्बल होता जा रहा था उनकी जीवनी शक्ति का भी तेजी से ह्रास हो रहा था यह सब देख श्री माँ स्थिर रह सकी उन्होंने अपने जीवन में सिंहवाहिनी देवी की कृपा का अनुभव किया था जगत धात्री की कृपा से पितृकुल में अच्छे दिनों का आना देखा था और न मालूम कितनी दिशाओं से कितने ही कार्यों और बुरे दिनों में भगवान के मंगल हस्त का निदर्शन पाया था तो क्या आज इस संकट काल में वे अनाथ नाथ कृपा दृष्टि नहीं करेंगे श्री रामकृष्ण गत प्राणा सती के आंसुओं से उनका हृदय द्रवीभूत नहीं होगा बहुत सोच विचार के बाद श्रीमान ने निश्चय किया कि सबकी सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले तारकेश्वर महादेव के मंदिर में वे धरना देंगे। कम से कम एक बार वे प्रयत्न करके देखेंगे कि विधाता द्वारा संचालित नियति चक्र की गति बदलती है या नहीं ईश्वर का संकल्प भी आर्त के क्रंदन से टलता है या नहीं श्री रामकृष्ण ने पाँच वर्ष पहले ही अपनी महासमाधि की सूचना देने वाले लक्षण बतला दिए थे वे जिस जिसके हाथ से खाएंगे कलकत्ते में रात्रि बिताएंगे और अपने भोजन का अग्रभाग किसी दूसरे को दे फिर स्वयं भोजन करेंगे उनके दक्षिणेश्वर छोड़ने के पूर्व ही ये लक्षण दिखाई देने लगे थे सन 1885 ईस्वी में रथ यात्रा के उपलक्ष में बलराम बाबू के घर में रहकर दक्षिणेश्वर लौटने पर उन्होंने श्री माँ से चौथा लक्षण भी बताया था जब देखोगे कि बहुत से लोग इसे अपने को देवता जानकर मानेंगे और श्रद्धा भक्ति करेंगे तब समझना इसके अंतर्ध्यान का समय आ गया है यह लक्षण भी प्रायः सिद्ध हो चुका था काशीपुर में रहते समय श्री ने और भी संकेत पाए थे एक बार कुछ भक्तों ने दक्षिणेश्वर आकर देखा कि श्री रामकृष्ण चिकित्सा के निमित्त काशीपुर चले गए हैं वे साथ में उनके लिए मिठाई आदि लाए थे तब उन्होंने श्री रामकृष्ण के चित्र के सम्मुख उन चीज़ों का भोग लगाकर प्रसाद पाया यह बात सुन श्री रामकृष्ण ने कहा था काली माँ को भोग न लगा उस चित्र को क्यों भोग लगाया अमंगल की संभावना से श्री माँ आदि सभी डर गए यह देख श्री राम कृष्ण बोले तुम लोग चिंता न करो इसके पश्चात घर घर में मेरी पूजा होगी सत्य कह रहा हूँ इसी से श्री माँ समझ गई कि केवल विधाता ही वाम नहीं बल्कि श्री कृष्ण भी अपनी लीला समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं अब तो उन्हें ढाड़त बंधाने के लिए कुछ भी नहीं रहा पर विश्वास टूटने पर भी आशा नहीं जाती फिर अकुल समुद्र के तारणहार भगवान को पुकारे बिना चुप भी तो नहीं रहा जा सकता श्री मां तारकेश्वर गई श्री कृष्ण ने उनके जाने में कोई आपत्ति नहीं की साथ में कौन कौन गए थे यह ज्ञात नहीं सम्भवतः लक्ष्मी दीदी थी और एक नौकरानी वहाँ श्री ने दो दिन तक निर्जल उपवास किया किंतु देवता की कृपा का आभास न मिला तीसरी रात्र में जब श्री उसी प्रकार महादेव की कृपार्थनी होकर पड़ी थी ऐसे समय उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ी जैसी आवाज़ सजी हुई अनेक हांडियों को एक साथ फोड़ने से होती है उस आवाज़ से श्री जाग पड़ी और एकाएक उनके मन में यह भावना उठी इस जगत में कौन किसका पति है इस संसार में कौन किसका है किसके लिए यहाँ मैं अपने प्राणों की हत्या करने बैठी हूँ मानो रुद्र के प्रलय विश विषाण की स्फुट ध्वनि ने माया के पर्दे को उनके मन से हटा दिया और उसके स्थान पर असीम वैराग्य का उज्ज्वल प्रकाश चमक उठा श्री माँ बिस्तर छोड़कर उठ पड़ी अंधकार में मंदिर के पीछे टटोलते टटोलते उन्हें शिवजी के स्नान जल का कुंड मिला वहाँ से एक अंजलि जल ले उन्होंने दो दिन के सूखे गले को सींचा तब उन्हें कुछ शांति मिली मन की कामना को पूर्ण करने में असफल हो गए एक इसके दूसरे दिन ही तारकेश्वर छोड़कर चल दी किसी किसी विशेष समय में सीमित मानव मन भगवान की अचिंत प्रेरणा से सांसारिक परिधियों को पार कर उनसे परे अवस्थित विराट मन के साथ एक हो जाता है इसके फलस्वरूप उसे ऐसा अखंड दृष्टिकोण प्राप्त होता है जिसके प्रभाव से वह मर्त्य लोग के संपर्क आदि में सदा के लिए जुड़े हुए समस्त पूर्व संकल्पों की युक्तहीनता देख कर अपने आप उन्हें त्याग देता है समृष्टि में व्यष्टि की इस विलीनता को ही हम वैराग्य कहते हैं ऐसे वैराग्य के प्रभाव से संकल्प से च्युत हो श्री माँ लौट आई सब कुछ जानते हुए भी श्री रामकृष्ण ने हसी में पूछा कहो कुछ हुआ कुछ नहीं श्री रामकृष्ण के तिर भाव के तिरोभाव का समय छिप प्रगति से चला आ रहा था उसे रोकना किसी के बस में नहीं था इसका अभाव श्री को दूसरी तरह से भी मिला था उन्होंने कहा था ठाकुर ने भी स्वप्न में देखा कि दवा लाने के लिए एक हाथी गया वह दवा के लिए जमीन खोद रहा था ये इतने में गोपाल ने आकर स्वप्न तोड़ दिया ठाकुर ने मुझसे पूछा तुम कुछ स्वप्न आदि देखती हो मैंने देखा था कि मां काली गर्दन टेढ़ी किए हुए हैं मैंने पूछा माँ तुम ऐसा क्यों किए हो मां काली ने उत्तर दिया उसके उससे श्री राम कृष्ण के गले का घाव दिखाई दिखाती हुई मुझे भी हो गया है श्री ने उसी समय समझ लिया कि स्वयं माँ काली ठाकुर की पीड़ा से व्यथित होती हुई भी जब उसका निवारण नहीं कर सकती अथवा नहीं करना चाहती तो फिर मनुष्य की क्या बात है केवल यही नहीं श्री रामकृष्ण ने भी अपनी रोग यंत्रणा का एक गंभीर रहस्य बतलाकर कर के मन को व्यक्तिक शोक दुख से परे एक करुणा भूमि में उठा दिया उन्होंने श्री से कहा सभी के भोग मुझ पर से ही हो गए अब तुम में से किसी को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा संसार के सभी के लिए मैंने भुगत लिया श्री को सचमुच अनुभूति हुई कि जगत कल्याण के, के लिए अवतीर्ण श्री कृष्ण की बीमारी की वास्तविक व्याख्या यही है नहीं तो उनके निष्पाप देह में ऐसी यंत्रणा का और क्या कारण हो सकता है धीरे धीरे अठारह ईसवी का श्रावण मास प्रायः समाप्त हो गया अनेक बातों और अनेक संकेतों से श्री रामकृष्ण अपने अंतरंगों को जतलाने लगे कि उनके नित्यधाम जाने का दिन निकट आ गया है परंतु भक्तों ने इसे समझकर भी समझना नहीं चाहा श्री भगवान भी उस विषाद में सत्य का पर्दा क्षण भर के लिए उठाकर दूसरे ही क्षण सभी को अपनी माया से भुलाने लगते एक दिन उन्होंने श्री माँ को बुलाने के लिए शशि को अर्थात श्री राम कृष्णानंद जी को भेजते हुए कहा कि वे अत्यंत बुद्धिमती है अतः आने पर उसकी उस समय की अवस्था ठीक ठीक समझ सकोगी श्री के आने पर श्री रामकृष्ण ने कहा देखो पता नहीं क्यों मेरे मन में ब्रह्म भाव की उद्दीपना सदा हो रही है श्री उत्तर क्या देती उस कंकाल में शरीर की कंकाल से शरीर को देख व्यथित हृदय से एक आदि प्रबोध की बात कहकर वे मुंह फेर चुपचाप आंसू गिराने लगी मन ही मन उन्होंने जान लिया कि ब्रह्म में लीन होने वाले स्मन को खींचकर अब नहीं रखा जा सकेगा शरीर त्याग के दिन अपने बिस्तर के तकिए के सहारे श्री रामकृष्ण बैठे थे एक तो रोग सैयाह थी तेज पर आशा की ज्योति बुझ गई थी इसीलिए चारों ओर गंभीर विषाद की छाया विराजती थी सभी ने सोचा था कि श्री राम कृष्ण बोलने की शक्ति जाती रही है लेकिन लक्ष्मी दीदी और सिमा के आते ही वे बोले आ गई देखो ऐसा लग रहा है मानो मैं कहीं जा रहा हूँ जल के भीतर से बहुत दूर श्री रोने लगी श्री रामकृष्ण ने कहा तुम लोग चिंता क्यों कर रही हो जैसी रहती आई हो वैसे ही रहोगी फिर इन लोगों ने नरेंद्र आदि ने जैसा मेरे लिए किया है वैसा तुम्हारे लिए भी करेंगे लक्ष्मी को देखना पास रखना सीमा की अवचेतना पहले से ही उस शीघ्र आने वाली विपत्ति की छाया देख बीच बीच में चौक उठ रही थी उस दिन सभी बातों में गड़बड़ दिखाई पड़ने लगी सेवक संतानों के लिए वे खिचड़ी पका रही थी उसका नीचे का भाग जल गया संतानों को उन्होंने ऊपर का अंश परोस दिया और स्वयं नीचे का अंश खाया उनकी एक देसी साड़ी छत पर सूख रही थी वह खो गई पानी की एक सुराही थी उठाते समय गिरकर चकनाचूर हो गई 15 अगस्त अट्ठारह सौ छियासी की महानिशा आ पहुँची आधी रात बीतकर कर एक बजकर छः मिनट हुए उद्यान बिल्कुल निरव था केवल निद्रा विहीन भक्त बृंद प्रभु की सैया के पास एकत्र थे एक एकाएक उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण समाधि मग्न है वह समाधि फिर नहीं टूटी वह महासमाधि बन गई चिकित्सक ने आकर बताया अब आशा नहीं है दूसरे दिन श्री रामकृष्ण का पूज शरीर काशीपुर के शमशान की चिताग्नि में आहुति हुआ चिता जाने पर पवित्र भस्मास एक पात्र में काशीपुर के बगीचे में लाकर श्री रामकृष्ण की सैया पर रखी गई इधर संध्या समय श्री माँ अपने शरीर से सारे आभूषण एक एक करके निकालने लगी जब सोने की कंकड़ भी निकालने चली तब श्री रामकृष्ण ने गले की बीमारी के पूर्व के रूप में प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा क्या मैं मर गया हूँ जो तुम स्त्रियों के सौभाग्य चिन्हों हाथों से निकाल रही हो श्रीमा ने फिर कंकड़ नहीं उतारा बलराम बाबू उनके लिए श्वेत वस्त्र खरीद लाए थे श्रीमा को देने के लिए वह उन्होंने गोपाल मां के हाथों में दिया पर गोपाल माँ ने आतंक से कहा अरे बापरे यह सादा कपड़ा उनके हाथों में कौन देने जाए पीछे जब वे सी के पास गई तब देखा कि उन्होंने अपने हाथों से साड़ी का किनारा फाड़कर उसे पतला बना लिया है तब से श्री पतले लाल किनारे की ही साड़ी पहनने लगी श्री के की नित्यलीला का विराम नहीं है और चिर सदभा श्री का भी उनसे यथार्थता योग नहीं है तीसरे दिन दोपहर को श्री रामकृष्ण की पवित्र अस्थि से पूर्ण कलश के सामने भोग निवेदित हुआ इधर प्रौढ़ भक्तों की राय हुई कि काशीपुर के उद्यान को रखने में अब कोई सार्थकता नहीं है हाँ नरेंद्र आदि युवक भक्तों ने चाहा कि श्री राम कृष्ण की अस्थि के संरक्षण तथा श्रीमा के शोक की कमी के लिए कम से कम कुछ दिन और काशीपुर की काशीपुर का बगीचा रखा जाए किंतु अर्थाभाव के कारण प्रौढ़ भक्तों की राय के विरुद्ध कुछ कर सकना उनके लिए संभव नहीं था बड़ों की राय यह हुई कि बगीचे के भाड़े की अवधि पूरी हो जाते ही वह छोड़ दिया जाएगा उसके पूर्व श्री रामकृष्ण की अस्थि उनके अंतरंग भक्त श्री रामचंद्र दत्त ने काकुल काकुड़गाछी के कलकत्ता योगोद्यान में स्थापित कर दी जाएगी और सीमा अनवर चली जाएंगी परंतु भक्तों में से अधिकांश ने अस्थि को उतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहा क्योंकि श्री रामकृष्ण के सन्यासी और गृह भक्तों ने मिलकर पहले यह तय किया था कि पवित्र गंगा तट पर कुछ जमीन खरीदकर उक्त ताम्र कलश को वहाँ नियमानुसार स्थापित किया जाएगा पर ऐसा करने में अधिक अर्थ का प्रयोजन देख तथा अन्य कारणों से श्री राम कृष्ण के अनेक गृह भक्तों ने कुछ दिनों बाद पूर्वोक्त संकल्प त्याग दिया उनका यह मत परिवर्तन सन्यासी भक्तों को पसंद न हुआ और उन्होंने पूर्वोक्त ताम्र कलश में से आधे से ऊपर भस्मावशेष तथा अस्थियाँ निकाल लीं और एक भिन्न पात्र में रखकर श्रद्धेय गुरु भाई बाग बाजार निवासी श्री बलराम बसु के घर नित्य पूजादि के लिए भेज दी तत्पश्चात उन्होंने ताम्र कलश को काकुल गाछी में स्थापित करने के लिए यथासाध्य सहायता की श्रीमान ने भस्म अस्थि संबंधी विवाद का बहुत सा अंश सुना किंतु प्रखर वैराग्य में प्रतिष्ठित उनका मन दोनों में से किसी का पक्ष न ले सका उन्होंने केवल दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए गोलाब माँ से कहा ऐसे सोने के पुरुष ही चले गए देखो गोलाब अब ये लोग राग के लिए झगड़ रहे हैं ऐसे असह्य शोक में भी उनकी दृष्टि सांसारिक विचारों से कितनी ऊंची उठी हुई थी और उनकी विचार बुद्धि कितनी निरपेक्ष थी श्री माँ काशीपुर उद्यान छोड़ने के लिए प्रस्तुत थी भक्त प्रवर श्री बलराम बाबू के आमंत्रण पर वे इक्कीस अगस्त के उपरांत अपराह में उनके घर गई श्री रामकृष्ण के देहांत के एवं अपनी सहायता की बात सोच में उस समय कितनी दुखी थी इसका अनुमान अनायास ही लगाया जा सकता है बाद में श्री रामकृष्ण के शाश्वत चिन्मय विग्रह के दर्शन पा और संतानों के मुख से माँ की पुकार सुन उन्हें कुछ सांत्वना प्राप्त हुई तथापि वह असह्य विरह तो सहज में भूलने योग्य न था प्रतिक क्षण प्रतिक कार्य और प्रतिविचार में श्री माँ को केवल याद आता कि श्री राम कृष्ण का प्रकट विग्रह अब नहीं है भक्तगण भी इस बात को जानते थे अतएव भक्तों ने विचार किया कि श्री माँ को तीर्थाटन कराया जाए क्योंकि हर युग में भगवान ने अनेक रूपों में प्रकट हो विभिन्न क्षेत्रों की तीर्थ बनाया है और उन स्थलों में वे अपनी अमित स्मृति छोड़ गए हैं भक्तों ने यह भी सोचा कि ऐसे स्थलों में उनके नित्य आविर्भाव का निदर्शन पाने पर उनका विरह बहुत कुछ कम हो जा सकता है तथा श्री रामकृष्ण की व्यक्त लीलाओं से घनिष्ठ संबंध रखने वाले स्थानों से कुछ दिन तक दूर रहने से उस महान शोक का भी कुछ उपशम हो सकता है तदनुसार श्री बलराम के यहाँ आठ दिन रहकर उन्होंने तीस अगस्त अठारह ईस्वी को वृंदावन के लिए प्रस्थान किया गोलाप माँ लक्ष्मी देवी और मास्टर महाशय की स्त्री तथा तो योगिन महाराज अर्थात स्वामी योगानंद काली महाराज अर्थात स्वामी अभेदानंद और लाटू महाराज अर्थात स्वामी अद्भुतानंद उनके साथ गए